विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी कोई विदेशी समझ ही नहीं सकता चाहे वह वर्षों तक वहां क्यों न रहे उदाहरणार्थ हमारे यहां संबोधन वाचक सर्वनाम के तीन रूप होते हैं इनमें से एक आप सबसे अधिक सम्मान सूचक है दूसरा तुम मध्यम श्रेणी का और सबसे नीची श्रेणी का तू और तेरा आप लोगों के दाऊ और दी की तरह का है बच्चों और नौकरों के लिए तीसरे का प्रयोग होता है और बराबरी वालों के लिए मध्यम का इन सब का प्रयोग जीवन के सभी जटिल संबंधों में करना पड़ता है उदाहरणार्थ मैंने अपने सारे जीवन में अपनी बड़ी बहन के लिए आप का प्रयोग किया है किंतु वह मेरे लिए आपका प्रयोग नहीं करती वह मुझे तुम कहती है उसे भूल भी मेरे लिए आपका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे मेरा अकल्याण होगा बड़ों के प्रति प्रेम का प्रकाश उसी प्रकार की भाषा में होना चाहिए यही रिवाज है इसी प्रकार मैं भी माता पिता तो क्या बड़े भाई और बहन के लिए भी तू या तुम का प्रयोग नहीं कर सकता अपने माता पिता का नाम लेकर तो हम लोग कभी पुकार ही नहीं सकते इस देश का रीति रिवाज जानने के पूर्व एक बार जब एक अत्यंत सुसंस्कृत परिवार के लड़के ने अपने माता का नाम लेकर पुकारा तो मेरे हृदय पर बड़ा धक्का लगा फिर मुझे इसका अभ्यास हो गया यह इस देश का रिवाज है किंतु हम लोग अपने माता पिता का नाम उनके सामने नहीं ले सकते उनके सम्मुख भी हम उन्हें अन्य पुरुष बहुवचन में ही व्यक्त करते हैं अब आप समझ सकते हैं कि हमारे स्त्री पुरुषों का सामाजिक जीवन और संबंध का तारतम्य किस प्रकार जाल के समान जटिल है हम अपने बड़ों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते केवल अपने से छोटों के सामने या अकेले में ही हम उससे बातें कर सकते हैं यदि मेरा विवाह हुआ होता तो मैं अपनी पत्नी से अपने छोटे भाई भतीजे और भांजी के सामने बात कर सकता किंतु अपनी बड़ी बहन, माता और पिता के सामने नहीं मैं अपनी बहनों से उनके पति के संबंध में कोई बात नहीं कर सकता बात यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार समाज संस्था का अंतिम आदर्श संन्यास है इस सर्वोच्च एवं पवित्रतम आदर्श की तुलना में विवाह एक निम्न कोटि की चीज है यद्यपि सापेक्षित दृष्टि से सर्वोच्च आदर्श की ओर ले जाने वाला वह वा एक सोपाल स्वरूप है इसीलिए कुटुंब में दाम्पत्य प्रेम संबंधी बातें करना निषिद्ध माना गया है मैं अपनी बहन अपने भाई अपनी माता या दूसरों के सामने उपन्यास नहीं पढ़ सकता मुझे पुस्तक बंद कर देनी पड़ती है खाने पीने के संबंध में भी यही बात है हम लोग बड़ों के सामने नहीं खा सकते हमारी स्त्रियां तो पुरुषों के सामने कभी भोजन नहीं करती हां अपने से छोटों या बच्चों के सामने खा सकती हैं स्त्री भूखी रहना पसंद करेगी पर अपने पति के सामने कभी भोजन नहीं करेगी कभी कभी भाई और बहन एक साथ खा सकते हैं यदि मैं और मेरी बहन खाते हूँ और उसका पति दरवाजे पर आ जाए तो वह खाना बंद कर देगी और पति बेचारा भाग जाएगा